चित्तं चित्तं वेदिता उपमृतना चित्तना मार्ग काम करेगा उसको धाता समझना चाहिए तत्वित नहीं ये तत्व को जानने वाला व्यक्ति कभी बुद्धि को नष्ट नहीं करता जिस साधन से हम जानेंगे उसी साधन को नष्ट कर देंगे तो जानेंगे कैसे जब बुद्धि की बिना ही हम घट को जैसा जान जानते हैं बुद्धि की सहायता से जानते हैं उसी प्रकार से उस तत्व को बुद्धि के हम उसको करते हैं। इसे यह यहां, भी को मर्दन करने की जरूरत नहीं है तत्विदा चित्तम नौपमृदता दृष्टम इत्यासं तत्वता तो के द्वारा चित्त को मर्दन नहीं किया जाता है इस बात को कहा देखा गया है इत्याशंक्य ऐसे आशाने पर जवाब घुद्धि मर्दयन पीड़यन एकाग्र न कुरन पुरुषो न दृष्टा गढ़ को जानने वाला व्यक्ति बुद्धि को मर्दन करता हुआ मैंने पीड़ित करता हुआ एकाग्र करता हुआ घट को जानेगा ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता न पूर्व परिषद घट इसे ज्यादा एकाग्रता करने की जरूरत नहीं है, है? घटस या स्ूल सूक्ष्म वस्तुओं के लिए तो एकाग्र करना ही पड़ता है जैसे चावल है बीन रहे हैं सरसों सफाई कर रहे हैं ऐसे छोटे छोटे कंकड़ होते हैं तो पूरा ध्यान देना पड़ता है नहीं तो छूट जाएंगे बहुत सारे वापस सब्जियां मन करते ध्यान रखना पड़ता है कीड़े छूट जाएंगे हाँ उधर निकालना पड़ेगा ना सड़ावासी को देखना चाहिए होटल थोड़ी है कि सड़क को भी डाल दो तो मसाला डाल के पता ना लगे वहाँ <laughs> <laughs> तो ऐसे मसाला वगैरह डाले पता ही नहीं चलता सड़क गल सारा सब्जी सब कुछ डाल देते दस तो दिन पंद्रह पुराना चीज़ एक बार एक होटल में घटना तो यही ऋषिकेश करते हो नहीं रेस्टोरेंट करके एक होटल उसका मालिक पढ़ने आता था अंग्रेजी वो बताया उसके होटल की घटना तो बैगन का कुछ सब बनाया तो सब्जी उब्जी बना के फ्रिज में रखा हुआ था कुछ बचा अब किसको ध्यान ही नहीं है वो पीछे पड़ा था फ्रिज के अंदर सामने सामने रख रहे हैं फिर निकाल रहे हैं वो पीछे पड़ा रहा है भर के। बहुत दिन बाद चलो आज फ्रिज सफाई करती छुट्टी सफाई करान सब्जी अब नौकर ने कहा कि एक पंद्रह बीस दिन कब का पता नहीं फेंक दिया जाए कभी मालिक ने कह नहीं रहने थी। रहने देखो खराब तो नहीं है सड़ा नहीं है गला सा है ये है कोई बात नहीं भागी की बात है उसके दो दिन बाद एक आदमी आया पहले मेरे को बैगन का ही चीज़ खिला बैगन का जो है तड़का लाकर बढ़िया बना करके खिला अब बैगन कहा मैंने मार्केट में नहीं था वाकई पंद्रह से पुरानी थी वो तो स्टॉक उसके बाद ताना बंद हो गया सीजन खत्म था अब लेकिन क्या करें वो डिमांड है अब उसी सड़े गले को बीस दिन को फिर गर्म किया गया मसाला डाल अब वो भी आ गई बहुत बढ़िया बोल चाट चाट कर खा यहाँ ऐसे स्थूल तत्व है तो वो आठ ही के लिए पूरा एकाग्र होना पड़ेगा पूरा ध्यान लगाने पड़ेगा इसको जानने के लिए तब से सिद्धांत भी करते नहीं वो तो स्थूल है उसको प्रकाशन करने की जरूरत थी इंद्रियों की जरूरत पड़ा या अति सूक्ष्म होता है स्वप्रकाश है ना यहाँ जरूरत किसी एकाग्र करने की जरूरत है न कुछ करने की जरूरत तो है घट घटूलत्व स्पष्टत्व तित्तपीडन नापेक्षित है पूर्वता है घटूलता वो स्पष्ट है अरे उसका दर्शन करने में चित्त की उत्पीड़न करने कोई जरूरत नहीं था, था। ब्रह्मस्तू अतथात्मा भ्रम तो ऐसा नहीं है ना नहीं है अति सूक्ष्म अस्थूलत्थ अर्थात सूक्ष्मत्वा त्ञान है तथा है इस भ्रम का ज्ञान करने के लिए बुरा बुद्धि एकाग्र करना जरूरी है इत्याशंकित कोई जरूरी कस्य स्वप्रकाशत्व घटात्म स्पष्ट इन्द्र ब्रह्म स्वप्रकाश होने से घट से ज्यादा स्पष्ट है वो स्पष्ट, स्पष्ट, स्पष्ट है स्पष्टतर है बल्कि स्पष्टतम में अत्यंत स्पष्ट क्यों स्वप्रकाश गढ़ तो चढ़ता था अप्रकाशात्मक था इसे उसमें इंद्रियों के द्वारा प्रकाश को ले जाना पड़ा ना इंद्रियों के द्वारा प्रकाश को ले जाना पड़ा अब अंधकार मणि पड़ी है घड़ा पड़ा है घड़े को देखने को की जरूरत है मणि को देखने टें क्या जरूरत है जो थोड़ा प्रकाश है उसे मणि प्रकाश फेंकना शुरू कर देगा अब रात्रि में जुगन को देखने के लिए तार्श की जरूरत नहीं है जुग्न तो सब प्रकाश प्रकाश फेंकते हैं तो दिखाई देता है चीज देखना हो तो टॉर्च की जरूरत है उसके लिए कोई साधन की अपेक्षा नहीं है अति स्पष्ट माना जाएगा उसको इसे स्व प्रकाश घटाधन तो स्पष्ट करोधन नहीं अपेक्षित है कोई अपेक्षा उपासना के जरूरत है तब तो ज्ञान के लिए जरूरत नहीं ध्यान रखना यह नहीं कि फिर निध्यासन की जरूरत है इसे मत सोचो निध्यासन भी अनुभूतिपूर्व तक जरूरत है एकाग्रता भी जरूरत है सारे साधन जरूरत है कब तक ज्ञान के पूर्व तक ज्ञान के पश्चात कुछ नहीं है तो और ज्ञान के लिए भी कुछ जरूरत नहीं है ज्ञान के साधन जो है इसको तो तैयार करने के लिए जरूरत है तो बुद्धि को तैयार करने के लिए उस ज्ञान विकाश का अनुभव करने योग्य बनाना है हमें बुद्धि को उसके लिए सारा चीज की जरूरत बुद्धि जब बुद्धि को स्वच्छ कैसे करेंगे स्वच्छ करने के लिए ध्यान अभी ध्यान कर तो हम में करते क्या है पर तो जो बाह्याकार को खत्म करना है ब्रह्म बनानी है इसे केवल निरोध कहीं आया नहीं रोकने आ, केवल मन को रोको ऐसा कहीं नहीं आया वेदांत में बल्कि बदलो का वृत्ति को बदल दो विषयाकार वृत्तियों से हटा करके निर्विषय मना कह दिया निर्वयम मना ऐसा विषय रहित का मतलब ब्रह्माकार करना है अभ्यास हो गए राज्य भ्यांतर निरोध दोनों करने को कहा वैराग्य और अभ्यास वैराग्य रोज़ अवरोध करना के और, दौड़ता रोक देना। और फिर भी में जोड़ दिया वहां रोक करके उसको ये अभ्यास इसे अत्यंत निरोध वो जो चित्तवृत्ति योग जरूरत नहीं वेदांत तस्वीर घटा दीजिए सकृत प्रत्यय मात्रे न घटेत फास प्रकाश मात्मा किय से घट यदि भाषित हो जाता है सदा के एक बार आपने घट को जान लिया बार बार आपको बोल कर आने की जरूरत नहीं पड़ती एक बार जान लिया ऐसा है तो फिर बाद में उसको सदा पहचान लिया और जब घट जैसा अप्रकाश आत्म जड़ एक बार जान लेने मात्र से सदा के लिए जान लिया जाता है तो स्वप्रकाश इस आत्मा के बारे में तो क्या जरूरत है इसका आप एक बार जान ले तो कभी नहीं बोलोगे के भाषक बार बार बंद भाषित नहीं होगा क्या मैंने अवश्य ही भाषित होगा कैमित न्याय ब्राह्मण स्वप्रकाशत्व गोचराया बुद्धिवृत्त रेवतत्व ज्ञान तो शिक्षणा बहुत सुंदर वेदांत सिद्धांत पूर्व खोल देता है कई बार देखो यहाँ पर खोल आप लोग क्या समझते हैं तत्व तो ज्ञान तत्व तो ज्ञान से है वो तत्व तो ज्ञान भी और कुछ बुद्धि का वृत्ति ही है ब्रह्म तो तत्व है और ज्ञान रूप ही है उसका ज्ञान कहाँ से होना है भ्रम तो तत्व है उसका ज्ञान होगा क्या क्योंकि भ्रम ज्ञान रूप ही उसका ज्ञान होना और आप विचार बार बार मुक्ति होगी अरे होगा तो नहीं सकता है तब कहते नहीं तत्व की वृत्ति में केवल ब्रह्म ही हो ब्रह्मय हो जाए वृत्ति उसी का नाम तत्व ज्ञान ब्रह्ममय वृत्ति का नाम तत्व ज्ञान इसे तत्वोचराया यदि ब्रह्मणा स्व प्रकाश होते ब्रह्म स्व प्रकाश होने पर भी गोचराया बुद्धि वृत्ति उसको विषय उसको भी विषय कर देने वाली ताजात्म करके विषय विषय कर लेने वाली बुद्धि की जो वृत्ति है उसी का नाम तत्व तस्या ना लेकिन वो वृत्ति क्षणि देना तो व्यवहार हो जाता तो कैसे हो जाएगा एक आपके कहने अनुसार एक बार बुद्धि जिसको जान लेते हो सदा के लिए जान लेती है और जब चाहे तब आप उसका ले कर लेते हैं यदि भी घटाने पड़ेगा ना तो बात सही है क्योंकि जिसने ब्रह्म को अनुभव किया है वो वृत्ति क्षणिक है ब्रह्मी पुनः पुनर्वस्थान में अपेक्षित इधर ब्रह्म बारह वृत्ति को लगाना पड़ेगा इत्याशम चुद घटाधि शुभ समान मित्र तब दे दोस्तों भले एक बार जय घट किया है जान तो लिया इन जब घट घट देखे घटे करके जानना जरूरत पड़ेगा ना हर बार इंद्रिय संबंध करना ही पड़ता है तवत काल पर्यंत मानी तत्व ज्ञान को साक्षात्कार कर सकते बुद्धि वृत्ति में ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाना ब्रह्मयी वृत्ति से ब्रह्म का साक्षात्कार होना जब तक नहीं होता तब तक, तक बारंबार तत्व तो ज्ञान जुड़ के बनानी पड़ेगी और वो होने के बाद प्राप्त कम वैशा शरीर चलते रहेगी तो ये अपने स्वरूप में स्थित है ये कोई दिक्कत नहीं है इसे इसलिए सिद्धांजलिए तो समान मामला है घट और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है यदि आप घट ही हो जाए फिर घट ज्ञान करने की क्या जरूरत होगा जरूरत है फिर घट का ज्ञान करने की आप ही घट हो गए फिर घट का ज्ञान कौन कर कोई दूसरा करेगा आप नहीं करेंगे ना तब आप ब्रह्म ही हो गए और फिर भ्रम का ज्ञान कौन करेगा क्या जरूरत है इसे इसलिए तो पुरुषांतर के सारी व्यवहार हो रहा है स्वप्रकाशतया कि बुद्धिश्चण नाशिय चौद्यम तुल्यम घटादिशु स्व प्रकाशतया कि अरे स्वप्रकाश उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है तुम्हारा ब्रह्म स्वप्रकाश हो तो क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि तत् बुद्धिस्तु तत्व वेदनम क्योंकि जो तत्व का ज्ञान क्या है उसकी तदाकर बुद्धि का नाम है ना बुद्धि की वृत्ति का नाम है और है, वो क्षणिक है अतः को बार बार ब्रमा का वृत्ति बनानी पड़ेगी अतः एकाग्रता जरूरी एका बुद्धि को बार बार उसी विषय पर लेना पड़ेगा तब से बुद्धिशिया और बुद्धि क्या क्षण आशिया है क्षणिक क्या छे चौद्यम तुल्यम घटा तो सिद्धांत कहता है यह आशंका तो घटाध में भी समान तुमने कैसे यहाँ के, के तो तो तो तो तो तो तो पर भी बार बार करना पड़ेगा व्यापत्ति तो है घटमय जब तक नहीं हुआ तब तक बार बार घर के ज्ञान करना पड़ जाता है तथा ब्रह्ममय जब तक आप नहीं हो जाओगे तब तक बार बार ब्रह्म का भी ज्ञान करना पड़ेगा तो समान हो गया घटाधि ज्ञान से निश्चित से घट घटा व्यवहार तुम शक्ति घटाधि ज्ञान भले क्षणिक सदा व्यवहार कर सकते हैं ना घट नहीं भी हो घट के, बार के बारे हो जाएगा घट के बारे में तुम दुनिया को सुना क्या दिक्कत है लेक्चर तो आपने घट का अनुभव कर लिया यदि आपने घट का अनुभव किया है सही सही अनुभव किया है तो बढ़िया ढंग से घटा सकते हैं ना इस भजन गए कुम्हार तुम मुझे रोन दे एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुम्हें रोन दू उसको साधक के लिए अलग ढंग से लिया विद्वानों ने कही तो मिट्टी है पहले क्या हुआ उसका जहां भी जमीन में था फावड़ा ले गए गधे को ले गए फाउड़े से काट करके गधे पर लाद करके आप घर पे ले आए कुमारी तो करेगा मिट्टी को गधे पे लाद के ले आता है और ससुराल आग आग वाले घोड़ी पर चढ़ा कर ले आते हैं सम्मान से लाते हैं गधे पर नहीं लाते ना सबसे पहला मिट्टी का अपमान हुआ बस तो वो गधे पर लाद के लाया गया उससे पूर्व लादने से पहले उसको अपनी स्वरूप से अलग कर दिया गया मिट्टी को अपनी धरती विशाल धरती में पृथ्वी को एक टुकड़ा करके अलग कर दिया गया पहले पृथ्वी से अलग किया पहला अपराध दूसरी अपराध गधे लात गए सोफा सेटे उसको बिठाए जाते दामाद को उसको लॉन में फेंक दिया आंगन में डाल दिया धूप हवा पानी में पड़ा है जब मर्जी कुम्भार उसको उठा लेता है उसे चिकना मिट्टी मिला देता है एक और अयोग्यता तो स्थापित कर तुम अपने आप घड़े बनने योग्य नहीं हो तुमको तो कुछ चिकना मिट्टी मिलाना पड़ेगा तब तो घड़े बनने लायक होते हो हुँ? मिलाया एक तीसरा हो गया ना अपमान जो चौथा अपमान है स्वयं का अयोग्य ठहराया आपने और उसको कुछ मिलाने के बाद उसको योग्य माना फिर उसको रौन दिया अच्छी तरह से पैरोन से कुछल से कुचल देते पैरो पांचवा चक्के पर दिया उसको चक्र पे पे घुमाया दिया राउंड राउंड उसको उसके बाद जो आप चाहो आकर वो आपने आकर उसको दिया वो जो चाहता था वो बनने नहीं दिया अगर घुमा कर छोड़ लो अपने आप बन जाएगा खड़ा वहीं कर जैसे तैसे गिर टूट फाट गए बनता कुछ नहीं आप अपनी मर्जी का आकार आप देते हो उसको भी मिट्टी सहन कर लेता है ठीक उसके बाद एक जगह धूप में बिठा दिया उसको धूप से हो पनिशमेंट नेक्स्ट नहीं जब आधा वधा सूख जाता है तब भी आपको चैन नहीं आप उसको भट्टी में डाल दिया भयंकर आग का भी जो घुसेड़ दिया जब पका पकने के बाद उसको निकालना ठोक ठक करके देखते हो हाँ ठीक है यानी ठीक पका कि नहीं ठीक पका और फिर तभी शांति है आपको नहीं फिर उसको बैलगाड़ी में लाद दे एक के ऊपर एक के ऊपर घड़ा लाद देते हो सारे घड़े भाई सौ घड़े भाई लोग एक के ऊपर एक, एक लदे हुए कभी आप के ऊपर एक के ऊपर लाद कर बसे भर दिया जाए तो पसंद आएगा आपको उस बेचारों के दहरी हालत करके ले जाते धूप में कोई ए बस नहीं होता खुले उस पर ले जाते बैलगाड़ी ले जाए कोई शोरूम बनानी है उसके लिए क्या है प्लेटफॉर्म पर बिछा दिया जाता है उठा दिया सारे घड़े लगा के रख दिया जाए जब भी आवे को आपको टन टन बजाकर कर दिखाएंगे देख कितना बढ़िया हमारे घर आ गए बेचारा कारण घर है गए वो घड़ा लेकिन भाग्यवान मारा जाता है जो घड़ा किसी संत के घर पहुंच जाता है उस घड़े पर पानी भरेंगे तब घड़े का स्वभाव देगा सारा गर्मी पानी का छीन लेता है और ठंडा पानी दोनों को देता है वह घड़ा दौर्भाग्यशाली है जो का घर का इस सारा जीवन एक गुरु और शिष्य के बीच में चलता है शिशु वह मूर्ख है जब मूल स्वरूप से अलग हो गया है उस मिट्टी का के ढेले के बराबर है जो तो मूल स्वरूप से अलग हो गया अलग हुआ ही नहीं अज्ञान रूपये गधे पर सवार होकर गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने क्या किया उसको बाहर आ गया आंगन में छोड़ने के समान उसको भी कर्म योग करो, बाहर यो रटो शास्त्रों को रटोगे शास्त्रों के योग से तुम्हारा अंत न शुद्ध हो तुम योग्य हो जाओगे घड़ा होने लायक उसे भले नहीं हो गए शास्त्र का संयोग करा दिया चिक्रा मिट्टी का संयोग फिर उसको रगड़ा दिया अच्छी तरह से रौंद दिया पैरों से जिसे वहां है या को पूरा शास्त्र शास्त्रा देता है और शिष्य बात बात। उतरे में छोड़ता नहीं पढ़ा करके केवल शास्त्रों बरगड़ा करके शास्त्रों की तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए चलो शास्त्रों स्वभाव में जाओ धूप में खड़ा कर दिया तपो पुत्र तपने के बाद कहते नहीं अभी काम पूरा नहीं हुआ है जब भट्टी में बैठ जाओ पहले तुम एकाग्र होकर ध्यान मगन होकर बैठ जाओ जब वहां से तैयार हो गया तो कभी तो परीक्षा लेता है ठीक योग्य हो गया कि नहीं हो गया योग्य हो गया तो कहते जाओ तुम समाज में गुरु बनो जब देखते हैं योग्य नहीं हुआ है तो वह जाओ बन जाता गृहस्थी तो धर्म प्रचार को उपदेश देने लायक नहीं है जवान दो प्रकार के शिष्य एक तो होते थे गुरुकुल में रुक जाते थे रुकवा लेते थे उसको तुम योग्य है तो यही रहो ज्ञान वैराग वे विवेक सब तुम साफ़ समझा है तुम्हारे वेग वैराग्य जग चुका है इसे तुम यहीं रहो और बाकी सबको संस्कार करके जाओ गृहस्थी बनो तुम लोग यहाँ पर ज्यादातर घड़े कहाँ जाते हैं गृहस्थी में इधर उधर आतू फातू काम में लग जाते हैं कोई चना भर के रख रहे हैं कोई दारू भर के रख रहा है कोई गुड़ भर के रख रहा है कोई कुछ कर के रख रहा है घड़ों का अनेक प्रकार से इस्तेमाल हो है लेकिन सही घड़े तो कम होते हैं जो मान जन सेवा में काम में आने वाले तो यहां तो तो तो पर भी जो है स्वहित और जनहित में काम आने वाले संशिष कोई कोई मिट्टी कहे कुम्भार से माटी कहे तो इसलिए कहते हैं कि भाई घट सर्वदा व्यवहार तुम शक्यता घट सदा करना संभव है तथा चित्त स्थैर्य संपादन अप्रयोजक चित्त स्थिरता का संपान करने कोई जरूरत नहीं है समान मित् यह बात आत्मा में भी समान है आत्मा में भी समान है आत्म ने अपनी समान मित् कि यहां पर भी एक बार अपने जान लिया तो बार बार आत्मा व्यवहार करने में आपको क्या दिक्कत है बार बार आत्मा का चिंतन करने में फिर बुद्धि व्यक्त करने की जरूरत नहीं है घटा दो निश्चित नश्यत्येव यदा घट इष्टो नेतुम तदाशक्यमनी घटालु निश्चित बुद्धि घटाली में बुद्धि का निश्चय होने के बाद वृत्ति भी, भी नष्ट हो जाए तो भी नश्य वो वृत्ति तो नष्ट होगा ही जिस वृत्ति से आपने घट को जाना वृत्ति तो नष्ट कोई बात नहीं फिर भी यदा घट इष्टो नेतु तो फिर जब आप घट का किसी पर करना चाहें आप कर सकते कोई दिक्कत नहीं है फिर घट को सामने लाएंगे तभी बोलना पड़ेगा ऐसी बात नहीं घट को सामने रख के बोलना कोई जरूरी नहीं है। जब ठगू लोग करते हैं एक बार स्कूल का टीचर जो है ना पढ़ाते पढ़ाते थक गया तो सो रहा था। गर्मी का दिन है सब निकाल निकाल करके पर बनिया रहे ऑफिसर आ गए वाले भागी की बात ना टीचर था वो, वो खड़ा तुरंत बच्चे बच्चन बोले साहब कोई, कोई मास्टर तो खड़ा इसको कहते हैं ये हम <laughs> तो कमाल ऐसा स्कूल का टीचर दुनिया में नहीं है प्रैक्टिकल खोल के दिखाता है <laughs> इससे भी कहीं दिखाते नहीं है दिखा दिया पुरस्कार पा लिया उसने भी यहाँ घट को दिया रख करके घट को द्वारा बोलने की जरूरत नहीं है इससे घट के बिना भी व्यवहार हो सकता ही करें भले ही जो है ना वृत्ति नष्ट हो गई घट का ज्ञान अंदर में है जब आप चाहे घट के व्यवहार करने को तब आप बिना घटता और बिना उस वृत्ति के उस ज्ञान के भी व्यवहार हो जाता है एक बार ज्ञान होने के लाभ हो गया तब तो तक तो यहां पर भी हो सकता सिद्धांत कहते हैं आत्मा के विषय में बराबर ऐसे ही तो है बार बार आत्मा को ध्यान ला देखो तब उसके बाद बोलूंगा एक बार ज्ञान लिया हो गया उसके बाद जब चाहे तब आत्मा के विचार बिना एकाग्रता वगैरह तीसरी समान दोष और समान परिहार का मामला यहां भी बन रहा है और निश्चित यदा तदा निश्चित आत्मा एक बार आत्मा को निश्चय कर लेगा आदमी जो वो यदा यदापेक्षा तदैत वक्त जब वो चाहेगा तब उस आत्मा के कथन करना मनन करना ध्यान करना जो चाहे सो करना संभव है तत्वता के लिए ही शक्तो तत्वित भी उपास आत्मानुसंधान जगदनुसंधान रहितो अनुसंधान रहित दृश्य देख भी उपासक उपासक के समान आत्मानुसंधान के वजह से जगद रहित हो जाएगा तत्वता जैसे उपासक है ना निरंतर उपास्य का ही चिंतन करेगा तो जगत के प्रति उसके व्यवहार नहीं हो सकता जगत व्यवहार नहीं तो हो जाएगा जगत का अनुसंधान जगत का जो जग व्यवहार खत्म हो जाता है तो उपास्य में एक हो एकाग्र हो गया तो व्यवहार अपने आप समाप्त होता है तो तत्विकता का व्यवहार समाप्त हो जाएगा इत्याशं सिद्धांतिका है यहाँ व्यवहार अभाव का कारण अलग ध्यान नहीं वहां उपासक उपास्य का ध्यान कर रहा है करने के कारण से व्यवहार नहीं होता है लेकिन यहां उसके वजह से नहीं है व्यवहार का भाव ये ब्रह्म का ध्यान ही कर रहा है ब्रह्म भी उपास का वद, भी क्या है उपास के समान अनुसंधान अवशात आत्मा का अनुसंधान के वजह से उपास क्या कर रहा है उपास्य का अनुसंधान कर रहा है अतएव व्यवहार नहीं होता तथा तत्वता भी क्या है तत्व का अनुसंधान कर रहा है अतव्यवहार नहीं हो रहा है ऐसा मानते हो क्या तो सिद्धांतिका नहीं, नहीं, नहीं, नहीं उपासक उपास से भिन्न ध्यान करता है और ध्यान वशात तो उसके लिए व्यवहार नहीं होता लेकिन भी व्यवहार का भाव है लेकिन क्यों है वो कारण न तो ध्यान वशात। तो वेदन तो मिथ्या क्या है सो संधाना अभाव वह जगद का अभाव ध्यान प्रयुक्त न वेदन प्रयुक्त किंतु वेदन प्रयुक्त आपने जगत को मिथ्या मान लिया एक बार ब्रह्मानु बुद्धि होने लगा तो उसके नजदीक पहुंचने से पहले भी बल्कि हो जाता है इतना विवेक वैराग्य तीव्र होगा तभी तो होगा वशिकार संज्ञा वैराग्य तथा परम वशिकार संज्ञा वैराग्योग सूत्रकार कहते न सर्वोत्कृष्ट वैराग्य लेना पड़ेगा पर वैराग्य अपर वैराग्य और पर वैराग्य व्यतिमान व्यतिरेक एकाग्र किन प्रकार का वैराग्य पहले वर्णन किया अपर वैराग्य अंत में पर वैराग्य जोशी संज्ञा वैराग्य का वर्णन किया और उसमें भी तथा तो तीव्र आसन्न बोल दिया उसे भी अनेक कोटि गिनाया तो अत्यंत तीव्र वैराग्य काल में क्या होता है व्यवहार का भाव वो कारण किया व्यवहार का भाव का ध्यान नहीं है ज्ञान ज्ञान जो तत्व ज्ञान हो गया जब तो हो जाता है तो उस जगत व्यवहार क्यों करेगा? होता, भी उसके लिए भार होते है, पहले बोल चुके हैं। वीर होता है, वह भी उसको लगता है कब उपास लौकिकम विस्मरेस्मृति वेदना समान ध्यानात् लौकिक विस्मृत ध्यान से लौकिक के समान विस्मरण हो जाता है यदि विस्मृत्येव सात कद वो तो ध्यान का फल है विस्मृति नतु तो वेदन का फल वो नहीं है सा ध्याना विस्मृत्यव विस्मृति न नतु, नतु वेदनाथ जैसे विस्मृति कभी ज्ञान के वजह से नहीं होता वो ध्यान की वजह विस्मृति हुई लेकिन तत्वता को ध्यान करना पड़ेगा कभी कोई जरूरत नहीं विदा भी मुक्ति सिद्ध ये मुक्ति की चाहिए ये कल्यप्य तमेंृत्युमे ना मुच्यते सर बात शास्त्र सद्भा मोक्षा मोक्ष के लिए ध्यान तो का भी ध्यान करना चाहिए के ऐसे सिद्धांत भी कहता है मोक्ष का फल ध्यान है ऐसे, ध्यान है, ऐसे मोक्ष का साधन ध्यान है ऐसा कहीं भी नहीं मोक्ष रूप फल का साधन ध्यान है ऐसा कहीं भी नहीं कहा सब जगह मोक्ष रूपे फल का साधन ज्ञान का ही वर्ण हुआ है ज्ञानादेव दुख्यम प्राप्त थे प्राप्ते न मुच्यते ये न प्राप्त जिसके द्वारा वह प्राप्त हो जाता है ज्ञान वह मुक्त हो जाता है तमे उस आत्मा ब्रह्म को, जाता है। इसके को देवं उस जान करके मुचते सर्व पाप ही सर्व पापों से मुक्त हो जाता है इतने शास्त्र सदभाव इतने शास्त्र सदभाव मोक्ष के ध्यान करते ध्यान की भी जरूरत नहीं मोक्षन केवच्छुक वेदनात्मक सिद्धि ज्ञाव कल्यम शास्त्रेषु डिंडीम ध्यान में ध्यान इच्छा प्रारक छोड़क ध्यान की वृत्ति उसे करना जरूरी है कर्तव्य मत ग्रहण कर, होता है तो होने दिया जाए नहीं होता है तो भाई मेरे से ध्यान नहीं हो रहे दुखी नहीं होने की जरूरत ज्ञानी नहीं किया दुखी हो गया हो या ना उसको ध्यान हो तो ठीक ना हो तो ठीक व्यवहार हो तो ठीक ना हो तो ठीक लाभ हो तो ठीक ना हो तो ठीक सब बराबर है ना उस गिर सिद्ध सिद्धुतवा समत्तम योग उच्चते उस स्थिति में पहुंचा हुआ है उसके लिए ये सिद्ध हो जाए फर्क है अपने इसीलिए ऐसी स्थिति में पहुंचा व्यक्ति के लिए ध्यान कर्तव्य नहीं है होता है तो ठीक है ऐच्छिकम ऐच्छिकम तो ध्यानम ऐच्छिकम भवती एक तत्वता के लिए तो ये ध्यान नाम की चीज ऐच्छिक विषय है मुक्त के ज्ञान से मुक्ति सिद्ध होता है ध्यान से नहीं हाँ ज्ञान के ध्यान की जरूरत बात रखती ज्ञान का साधन कौन है मुक्ति का साधन ज्ञान है ज्ञान का साधन ज्ञान कैसे मिलेगा तो ध्यान भी करना पड़ेगा। अगर ज्ञान की पूर्व पूर्वकालीन साधन में सारा चीज साधन आ जाते को वैश्धता शुद्ध करने के लिए उस विद्यमान मल पर निवारण करने के लिए उसके आवर्ण विक्षेप को हटाने के लिए जरूरी है क्योंकि शास्त्रेशंडीमा शास्त्र में उद्घोष है क्या भी कह दिया तू भी कह दिया ज्ञाद कल्य सीत्रव्यावर्तन हो गया साधन के व्यावर्तन हो गया फिर तू क्यों कह रहे इसलिए रही इस ये मन में ध्यान रखते हुए कि अन्न साधन आवश्यक होगा कबल्यं तो ज्ञा कि ध्याना इन ज्ञान कैसे होगा आपको कई व्यक्ति ज्ञान से ही हो गए तो ठीक है।, तो है सारा साधन ज्ञान का साधन मान लिया ध्यान आदि सारी चीजें ध्यान अनुपमे तस् सदावृत्ति से इत्यासिक तत्ववे यदि ध्यान आदि अभ्यास नहीं करेगा संयम नियम में रहने की जरूरत ही कहोगे फिर तो सदा बहिर्वृत्ति हो जाएगा वो दुनियादारी में लग जाएगा उसके लिए बहिर्वृत्ति बाधक नहीं रह गया अबाधक लिख लेना संस्कृति प्रशिक्षण जिनके पास में अबाधक प्रवृत्ति सात्या अपाधक होने के नाते वह प्रवृत्ति भी हमें स्वीकार है मिथ्या जगत मिथ्या व्यवहार मिथ्या प्रवृत्ति हो रही है, तो हो तो हमारे हो रही है।, है ना बहिर्मुख हो गया है तो ज्ञानोत्तर काल में जब बहिर्मुख दिखाई भी देता है तो का विषय है ज्ञानोत्तर काल ज्ञान के पूर्व में तो ज्ञानार्थ तो साधन में जाएगा ध्यान अधिक एकाग्रता रहेगी रहे सारा एकांतवा सब कुछ करेगा लेकिन ज्ञानोत्तर काल में वो यदि प्रवृत्ति होता है कहते हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो प्रवृत्ति उसकी स्वरूप स्थिति में बाधक नहीं है प्रवर्तने तत्व यदि न्याय ये ध्यान आदि योगाभ्यास आदि करता साधरा में नहीं लगा रहेगा तो तदा फिर तो बाई तो होने लगेगा उससे तो सिद्धांत भी कहता है सुखे अनायास प्रवृत्ति अन होते रहे न मतलब अनायास प्रवर्त को बाधो तो से प्रवर्तने तो सत्वता की प्रवृत्ति में बाधा क्या रहें क्या क्योंकि वो प्रवृत्तिशील बंधना ही नवती वो प्रवृत्ति उसके लिए इच्छा जगत वित् बाधा सामान्यता से प्रवृत्ति हो रही है अतः वह प्रवृत्ति बंधनाय न बहुत पहले विचार हो चुका है इस विषय वह प्रवृत्ति उसको बंधन के कारण नहीं होता पुण्य पाप के कारण नहीं होता पहले ये पहले बोल चुके बहुत प्रवृत्ति पूर्व पक्षीयता है वही प्रवृत्ति को आप स्वीकार कर लो है अति प्रसिद्धि हो जाएगी फिर विधियों का उल्लंघन हो जाएगा अति प्रसिद्धि होता है प्रसंग है विधि उसका अति मन अतिक्रमण उल्लंघन विधियों का उल्लंघन हो जाएगा कहते विधि किसके लिए अज्ञानी के लिए थोड़े सारी विधियां आपके लिए अज्ञानी लिए। उसके लिए कोई विधि नहीं कोई निषेध नहीं लागू होता विधि निषेध किस पर लागू जिसका शरीर होगा ना ये शरीर जिसके पास है मन है उनका अभिमान कर रहा है उस पर तो लागू होगा जो अपने वर्णाश्रम धर्म का अभिमान करेगा उस पर लागू होगा सारी विधियां और जब वर्णाश्रम धर्म का अभिमान नहीं करेंगे फिर आप पर कोई विधि निषेध लागू नहीं होता इसे कहते देखो इत्यासंग प्रसंग से दुर्निरुप्य वास्तव में ऐसे कोई प्रसंग नहीं है जिसमें अतएव प्रसंग ही दुर्निरुप्य होने के नाते ऐसा दोष आप आरोप नहीं कर सकते इस भावना से परिहार देते हैं अति प्रसंगित चेत प्रसंग प्रसंगो विधि शास्त्र न तत्व प्रति सिद्धांत प्रसंग तो क्या तो है जिसमें अतिक्रमण कर जा रहा है वो प्रसंगम तो अवधि रहे प्रसंग का कथन करो प्रसंग विधि शास्त्र और विधि शास्त्र प्रसंग है उसका उल्लंघन हो रहा है मत वह विधि शास्त्रास्त्र रूप है विकसित है प्रसंग दुर्निरुप्य नहीं है प्रसंग सबसे कहना चाह रहे हैं वह तो विकसित है तो सिद्धांत नसयाज्ञानी विषयत्व न तत्विधिभाव वह तो अज्ञानी को विषय करता है तत्व तक विषय नहीं करता प्रसंग विधि शास्त्र उपलक्षण निषेध का जो है उपलक्षण समझना विधि निषेध दोनों ही अज्ञानियों पर लागू होता है ज्ञानी पर कोई चीज लागू नहीं होता विधि शास्त्र से अविद्व विषयत्व विधि शास्त्र अविद्वान का विषय है तत्व तो विज्ञानी का विषय नहीं है इस बात को और स्पष्ट करके दिखाता अविद्वान कौणे अज्ञानी कौणे वर्ण आश्रम वयो अवस्था अभिमानो यस्य विद्यते तस्य वचन निषेधाश्च विदय हसकल्लापि वर्ण आश्रम वयो अवस्था अभिमानो यस्य विद्यते तस्य वचन निषेधाश्च विदय हसकल्लापि वर्ण आश्रम वय और अवस्था इनका विमान जिसके अंदर हो यश्य तो निषेधाश्चर और उसी के प्रति विधय सकल्लापि निषेधाश्च सारी विधियां और सभी निषेध उसके प्रति होगा लेकिन भले ही देखो आदमी वर्ण आश्रम को तब त्याग दिए हैं सभी लोग वर्णाश्रम आदि संप्रदाय में पैदा हो रहे हैं अहरुण संप्रदाय में पैदा होकर के अपने आपका वर्ण और आसमन से परे लेते हो इन वयो अवस्था से तो परे नहीं हो पाते हो ना सबे फंस गए ना वहां वयो अतीत और अवस्था अतीत आप हो नहीं सकते वयो अतीत और अवस्था अतीत आप हो ही नहीं पाते हो कि जब तक शरीर है कोई को न कोई वयो का वय अभिमान करोगे मैं जवान हो मैं बच्चा हो मैं बूढ़ा हो वयो का अभिमान तो करोगे ही अवस्था का अभिमान भी करोगे ही आप छोड़ोगे क्या नहीं तो छूटता है ना मरने तक फिर तो तब आप ज्ञान है भले वर्ण को मानो ना मानो आश्रम को मानो ना मानो तो भी आप पर विधि लागू होगा क्योंकि आप व्यय और अवस्था को मान रहे हैं इसीलिए मैने कोई भी इंसान जब पैदा होगे विधि निषेध से बाप हो नहीं सकता कि पूर्ण यदकिचने अभिमान रहित जो होगा वही निषे से, से परे हो जाता है और अभिमान रहित कोई मिलेगा क्या म आदमी जो तथाकथित संप्रदाय वाले हैं जितने कोई नहीं मिलेगा एकमात्र वेदांती उसे वेदांती में भी जो अप्रोक्षानुभूति किया है उस वेदांती को छोड़कर बाकी सभी में अभिमान है बड़े सन्यासी हो जाए कोई पद में बैठ जाए शंकराचार्य हो जाए कोई कुछ हो जाए सभी के अंदर कुट के बराबर इसे रागवेश हो जाता है निर्द्रागेश क्यों बल्कि तत्व साक्षात्कार से पहले जब सर्वम ब्रह्म की स्थिति आती है ना उसी समय रागवेश खत्म हो जाता है और अपने आप को परम ज्ञानी मानकर फिर भी राघवेश व्यवहार में कैसे हो सकता है बड़ा विचित्र जितने जित बड़े बड़े रहे हम लोग सोचे बड़ा ज्ञानी होगा चले गए देखा तो देखा तो कुछ नहीं हुआ वहां पर राघवेश की पूजा बंदा हुआ है जहां जाए वहीं यही यहाँ आए तो यहां भी देखने को मिला आस पड़ोस क्या कहा <laughs> सोचे वो अच्छे अच्छे नहीं वो भी ऐसे जहां जाते हो यही मिलता है क्यों कश्चित कोई कोई तो तत्व है सभी भूल है कि आप चार तरफ देख रहे तत्व को ढूंढ रहे हैं हम लोगों की बेवकूफ है जब हम अज्ञानी को ज्ञानी में ज्ञानी ज्ञानित्व तो को ढूंढ रहे हम लोगों की भूल अपने स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाओ लोग संसार है सबसे बड़ी आजाद मिट्टी को संसारी पैदा नहीं हुआ कहा कोई राग है न द्वेश न कोई अप्रमुख ज्ञानी कोई ब्रमुख ज्ञानी सर्वभेद रहित शिव अवस्था में स्थिर रहना वो भी एक अवस्था है अभिमान नहीं होता ब्राह्मि ऐसा ब्राह्म स्थिति पार्थ अवस्था है ना? स्थिति में भी क्या अवस्था में क्या स्था तो है स्थिति में भी तो स्था है वो अव सर्व अवस्था वो भी एक अवस्था है लेकिन वह अवस्था में अभिमान नहीं रह जाता सारी अवस्थाओं का विमान होता है इस अवस्था का विमान नहीं पूर्व तो पौषा है तत्व के पास तो शरीर है ना अभी उसमें भी अभिमान रहेगा शरीर का व्यय और अवस्था को लेकर के हमें पुराना ब्रह्म ज्ञानी सीनियर ब्रह्म ज्ञानी जूनियर ब्रह्म ज्ञानी सीनियर जूनियर की हो जाएगी मैं पचास साल से गुरु हूँ वो तो बीस साल से गुरु बना हुआ है <laughs> सीनियर जूनियर होने लग जाएगा आजकल तो मिशनरी में तो यही सीनियर जूनियर जुनिंग पोस्ट भी तय हो गया है अब एक जनरल जनरल जन्रेसरे, सेक्रेटरी मर गया कौन जनरल सेक्रेटरी बनेगा जो सीनियर मोस्ट होगा वो बनेगा बोलेंगे योग्यता से कोई मतलब नहीं है आप कितने साल मिशन में बिताए हैं उसके ऊपर वहां भी ये हाल हो गया है? संसार का ना ज्यादा अनुभवी कम अनुभवी है भ्रम में कोई ज्यादा अनुभव अनुभव होता नहीं भ्रम तो एक आकार वाला है एक बार अनुभव हुआ तो एक ही बार हो गया वो एक ही होता है दो दो नहीं होता वह ज्यादा कम का सवाल नहीं होता है ना प्रबोधन तो सुनिश्चय तब कहता है देहधारी है ना तत्वारी अभिमान हो सकता है।, है।, है ना बोध रूप से निश्चय निर अज्ञानी में यदि भी अज्ञानी के भी शरीर में ही वर्णाश्रम व्यवस्था वगैरह मै से कल्पित है अज्ञानी के शरीर में ज्ञानिक का शरीर में इतना अंतर क्या है अज्ञानी को मालूम नहीं है अज्ञानी को मालूम अज्ञानी नहीं कहता माया ने शरीर में वर्णाश्रम आदि की कल्पना किया हुआ है मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं अमुक ग्रस्त आश्रम का नहीं हूँ स्नेश आश्रम का नहीं हूँ मेरे वर्णाश्रम से कोई लेन देन नहीं है श्यावस्था से कोई लेन देन नहीं है ऐसा अज्ञानी कहेगा क्या नहीं वो तो उसका अभिमान करता है वर्णाश्रम व्यवस्था ये सारी चीजें देहे माया परिकल्पिता निश्चय ज्ञान रूपी ऐसा इस प्रकार से तस्य का का का ब्रह्मज्ञानी इस प्रकार के विनिश्चय से निश्चय रहता है अतएव उसके अंदर अभिमात्षेद लाघू नहीं होता तत्विश्चय तब तो शास्त्र प्रतिपादय का तत्व निश्चय क्या है क्या नहीं है तो शास्त्र में है जगत, जगत उत्पन्न नहीं हुआ जो भी हो उसका ज्ञान उसको बगल में रखो लेकिन शास्त्र क्या कहता है प्रतिपादित इत्याशं या नहीं तथा तर्तव्य अभाव होती बल्कि बल्कि शास्त्र भी तत्वता को का कर्तव्या कर्तव्य कमाधिरोक्त समाधि चाहे समाधि करें लगावे बैठे गुफा के अंदर समाधि लगाए चाहे कर्म करें आश्रम बनाए लंबा चौड़ा समाधिम अथ करमानी करो तो माफ करो तुम्हारा चाहे करे चाहे करें कोई फर्क नहीं पड़ता जो कर रहा है वो कर्तृत्व नहीं है ना शरीर से प्रार्थ प्रसाद आसन बन रहा है तो बन रहा है नहीं बनेगा तो नहीं बन रहा है बनने में परेशानी नहीं ना बनने में परेशानी नहीं होती समाधि लगे तो ठीक ना लगे तो ठीक है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर आज तुम बहुत प्यार से समाधि नहीं लगी पता है कोई जन का पाप जग गया ऐसा पश्चात तो नहीं करेगा वो तो अज्ञान करेगा कहे गए ये भी मौज है ये भी एक दृश्य देख रहे समाज ही उसके लिए दृश्य है उसके रहित तो अवस्था भी एक दृश्य है कर्म भी, भी दृश्य अकर्म भी एक दृश्य है दृश्य तो पर फर्क नहीं पड़ता है हर दृश्य में उसमें स्वरूप को देखना हर दृश्य में अपना स्वरूप अधिष्ठान होता है सुरूप को देखता है जब चित्र चल रहा हो टीवी में उस चित्र का अधिष्ठान तब तो को देखने की क्षमता किसके पास वो तत्व के पास होता है और किसी के पास नहीं और वो चित्र में तनमय हो जाएंगे हाँ। स्क्रीन ही दिख रहा हो केवल उसको दे फर्क क्या पड़ेगा अब हम लोग फर्क पड़ा ना इसका हम स्क्रीन में टीके नहीं थे हम तो देखना चाहते थे क्या है क्या बोल रहा है वो गोर नहीं अभी, अभी उस पर चले जाते तो फर्क क्या पड़ता को नहीं आ रहा है शब्द आ रहा है नहीं आ रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कहते कि देखो समाधि व हृदय नस्त सर्वास्थो मुक्त आशय हृदय न अस्त सर्व आस्था से अस्थ हो गया है मैं नष्ट हो चुका है सारी प्रकार की आस्थाएं इसका हृदय से अर्थ हृदय के अंदर उसका किसी भी जगत का किसी भी विषय किसी प्रवृत्ति निवृत्ति समाधि कर्म किसी में भी उसकी आसक्ति है ही नहीं अस्तम सर्विशेषु आसक्तिर्यस्य स अस्त सर्वास्थ अगे टीका में देंगे अभी वित्पत्ति मुक्त एवं उत्तम आशय मुक्त ही है उत्तम आशय वाला है उत्तम उत्तम उत्तम निर्मल आशय्राय ज्ञान यश की काम है समाएगा आशय से यहां तात्पर्य अभिप्राय उत्तम है मन निर्मल है निर्मल है ज्ञान जिसका उसको उत्तम है देखिए पहले यो हृदया हृदय न मैने बुद्धिया हृदय ने तात्पर्य बुद्धि से अस्त सर्वास्ता की व्याख्या कर रहे देखिए अस्ता पर अशेषा आसक्ति विशेषा सर्वा मैंने अशेषा सभी विषयों में आसक्ति विशेष को जिसने परित्याग कर रहे यश तथा तत, तथा विध उस प्रकार विज्ञानी होता है जिसने सकल विषयों में आसक्ति को पूर्णतया त्याग दिया है वो व्यक्ति को कहा जाता है अतीब जिसल ऐसा है इसलिए उत्तम जगत की किसी विषय में आसक्ति नहीं रह गया एकमात्र ज्ञान में निष्ठा रह गया उसका इसका मतलब अति उत्तम आशय मैंने आशय अभिप्राय निर्मल ज्ञान आशय कर कर अभिप्राय अच्छा उत्तम अभिप्राय अर्थात निर्मलम ज्ञान उत्तम शब्द कर दो निर्मल अभिप्राय कारमल ज्ञानम उत्तम तथोक्त उस व्यक्ति स मुक्त मुक्त ही होता है अतः समाधि करे न करें कोई नहीं पड़ता नैष्कर्म्यम कर्मराहित विदुष कर्तव्य वचना उदाहरण विद्वान को कुछ भी कर्तव्य नहीं रह गया इसके लिए एक और वचन को उदाहरण रूप में प्रस्तुत कराते नैषकर्म्य त कर्म भी न समाधान जप्याभ्यां यस्य निर्वासनं समधान यस्य मन ये मन बाधित द्वैत संस्कार वाला हो गया निर्वासन वासना किसकी थी द्वैत के संस्कारों की थी द्वैत संस्कार होता वासना वो हो गया निर्णय गतम खत्म हो गया नष्ट द्वैत के संस्कार जिसका नष्ट हो गया है ऐसे मन क्यों नाम निर्वासन मन नष्ट हो गया मैंने बाधित द्वैत संस्कार वाला मन बाधित द्वैत संस्कारम मन है यश मन है जिसका ऐसा जो व्यक्ति है जो वो व्यक्ति के लिए निष्कर्म्य प्रयोजन अर्थम प्रयोजनम न। निष्कर्मणता से भी कोई प्रयोजन नहीं है सकर्मता से भी प्रयोजन ना न अर्थो न कर्म, भिरस्ति। कर्म भिरस्ति भी रस्ती कर्मी अर्थ न अस्ती पुस्तक के लिए न कर्म से कोई प्रयोजन सिद्ध करना है न अकर्मणता से कोई प्रयोजन सिद्ध करना है न समाधि से कोई प्रयोजन सिद्ध होना है न जब तक से कोई प्रयोजनसित होना है न समाधान जब्याम अर्थो अस्तिक देना कर्म अकर्म समाधि जप ध्यान किसी भी चीज से उसको कोई प्रयोजन रहा नहीं गया है प्राप्त प्रापणियम सर्वम अत कोई प्रयोजन नहीं रह गया अब क्यों करेगा निष्कर्मियम कर्म राहित कर्म, कर्म त्याग नित्य द्वारा भी प्रयोजन सिद्ध होना नहीं है और समाधान मैं समाधि जप्यम जब, हम जब कर्म कर्म कर्म त्याग समाधि जप किसी से भी उसको कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है उसके लिए सकल द्वित संस्कार बाधित हो चुका है अब कोई द्वैत संस्कार रहा ही नहीं द्वैत में ही कोई न कोई प्रयोजन होता है अद्वित में कोई प्रयोजन ही नहीं स्वभिन कुछ भी नहीं रहा तो प्रयोजन का रहेगा अद्वैत वही है ना अद्वितीय स्थिति है और स्व भिन्न ही प्रयोजन होता है और जो स्व ही रह गया स्व से कुछ भी नहीं रह गया तो प्रयोजन का रह गया प्रयोजन अभाव आदे व कोई प्रवृत्ति हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता